न नो ब्रह्मत स्वरूप हियत्न ज्ञात आशंकिया निश्चय करने के लिए वो दोनों को, नहीं अठार उत्तम भाव त्याद सुन किराज्य भिषाभ्या बुद्ध स्पृश्य खलुआ अन्या जब भ्रम्ञ्या नहीं है जिनके पास उन लोगों में उत्तम और अदम भाव देखने को मिलता है कुछ पूछक भाव तो फिर क्यों ये सब रहित लोग वाक्य मेरी गलत हैं, तो फिर ऐसे लोगों को में उत्तम अदम भाव नहीं होना चाहिए क्यों है वहां तब कहते कि देखो वो उसी प्रकार है जिस प्रकार से स्वप्न में आप राजा बन जाए या स्वप्न में भिक्षुक बन जाए उसका जगने के बाद तो असर होता है विवेकी क्या समझता है स्वप्न में राजा होना या स्वप्न में वेकमंगा होना दोनों से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं उसी प्रकार को ना चाहिए अन्य विद्याओं के कारण से पूज्य पूज्य भाव जो बनता है उत्तम भाव उससे हमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए और स्वप्न का राजा और भिक्षुक बनने के समान है जो अन्य विद्याओं के कारण से प्राप्त हो अन्य प्राप्त भी हो जाए सारी दुनिया आपको तो महान ज्योतिष इनके बराबर कोई तो। लग रही है बड़े बड़े लोग प्रशंसा कर रहे हैं जय जयकार करेंगे पैसा घूप झड़ेगा और किसी एक का बात आप कहा किसी एक को कहा बात आप बनी नहीं और कल आप बंदूक लेके भी आ खतरा भी है करेंगे पहले क्या साक्षात सुंदर भगवान है नहीं आप लोग कहेंगे साक्षात भगवान महान है तो जो कहते सो हो जाते सब बिल्कुल बिल्कुल सही है और कुछ काम बिगड़ा नहीं कहेंगे तो बड़ा राख है सर खुद बेमान है साफ आरोप लगाने सर्वानुभव सिद्ध है बाप इसे सतर्क रहना पड़ता है दुनिया जो है हमारे पास विद्यमान अन्य विद्याओं के कारण से किसी भी कारण से आपके वैराग्य के कारण से आपके ज्ञान के कारण से हो कोई जरूर नहीं आपके वैराग्य विरक्त आप कुछ बोल राम मोहनी है तभी लोग बड़ा दर्शन करने से मेरा सब काम हो गया एक ने बोल दिया नहीं सब प्रचार हो जाएगा किसी एक काम बिगड़ा हुआ हो मान लो आपके पास आया परेशान हो करके आपने दर्शन किया और उस वहां से गया कर, काम सिद्ध हो गए वो तो प्रचार करे हम गए दर्शन करके आए हमारे से कुछ बोले भी नहीं कुछ दिए भी नहीं कुछ भी नहीं तो भी हमारा काम हो गया उनका दर्शन से सब हो जाता है फिर शुरू हो जाएगा वो अपने मित्र को बोलेगा और मित्र को बोलेगा ऐसे होते हैं तो पूरे मोहल्ला और पूरे शहर आने लगे धीरे धीरे धीरे फिर लोग आपको बहुत मानने लगे चढ़ाव भी चढ़ेगा सब कुछ होएगा और कोई ना कोई ना फिर बाद में घपला अंत में हो जाता है जितने सब चीजों से आते हैं ना अंत में कोई ना कोई उनमें गड़ आज रामदेव के पीछे पड़े हैं लोग तो, नहीं दिखे दिख रहे लोग आ तुर रहे हैं ये विद्या के कारण से आ रहे हैं, आ रहे हैं। इन विद्याओं से जब प्राप्त उत्तम भाव खतरे में पड़ा कि नहीं पड़ा आज उसको बुलेट प्रूफ कम रहे कार में घूमना पड़ रहा है बेड प्रूफ स्क्रीन लगाना पड़ रहा है को तो मार दे इसी। क्या करो आस राम बापू रामदेव ये सब कहा है उनको डरे कोई तो मार देगा दे और क्या कुछ शार, हो लेकिन भय भय है ना इधर भरोसा भरोसा करना <laughs> प्रवचन खुद कर तो नहीं ग्लास लगा रह तो गोली से मारने के डाले बहुत कुछ और दुनिया फिर भी अकल नहीं दुनिया को भी देख क्या रहे फिर भी लाखों को समझा लेड भेड़ बदरी का साल इसलिए कहते हैं ये उत्तम भाव जो प्राप्त होता है उसमें तो खतरा ही खतरा है उससे व्रत को वास्तुमु को इन चीजों के लिए भागना नहीं चाहिए उत्तम सेन किम उनको ऐसे मिल रहा है तो होने दो उनको मिलने दोन ते तेन किम दे ते तुम्हें तो तो क्या लाभ होगा उसे क्या लाभ मुक्त हो जाएंगे स्वृत राज्य विक्षाभ्याम स्वप्रस्त राज स्वप्रस्त भिक्षा आदि से यथा बुद्धान्वे जगने के बाद उसे कोई समझ नहीं होता है वही हाल इनका भी है इसीलिए इन चीजों के पीछा पीछा नहीं करना चाहिए यथा तथा तो जीवेश्वरवाद का विषय नहीं पढ़ना कौन जीव के बारे में क्या कह रहा है ईश्वर के बारे में कौन क्या कह रहा है इस वाद के जाल में पड़ना नहीं क्योंकि दोनों ही मिथ्या है ईश्वर भी मिथ्या है, भी है। तो भी मतिर निवेशनिया जीवेश्वर वाद में भी मुक्ति का साधन नहीं है इसलिए मोक्षों को इन वादों के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए इनमें बुद्धि को ज्यादा लड़ाना नहीं कौन क्या मान रहा है क्या नहीं मान नहीं है क्या बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है जितने जामे फेंगे सब जाले बने रह जाएंगे ना हम कौन सिद्धांत क्या कह रहा है क्यों कह रहा है इसे कैसे कह दिया ग्रोह सही है ये सही है तो शंका समाधान में फसते हैं भ्रम सम दूर हो जाएंगे इसी से कर इसलिए कहते हैं कारवाद से लेकर सांस पर जो अनिश्वरवादियों ने जीववाद पर विवाद खड़ा किया और खास आदि से लेकर के योग दर्शन कार्य ईश्वरवाद कथन करना ईश्वरों का इनके चक्कर में कभी पड़ना नहीं किसको मुक्ष मुक्ष किसके चक्कर में पढ़ना चाहिए वो भी बता देंगे तस्मात मुखिर नजिर जीवेशवादयो कार्या किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य बुद्धता मोक्षों के द्वारा जीवेश्वरवाद मति ही नई कार्य जीववाद और ईश्वरवाद के बारे में मति नहीं लगानी चाहिए मति नई कार्य किन्तु करना भी चाहिए अरे ब्रह्म तत्व विचार्यम केवल ब्रह्म तत्व का चिंतन करनी चाहिए बुद्धिता वही एकमात्र आप अपने महारण्यम कहा है ना इस, इस जंगल में नहीं पढ़ना है भू जाओगे भड़क जाओगे केवल स्वर्व तत्व कथन करने, करने वाले परिषदों का चिंतन करो स्वर्ग के बारे में कथन समर्थन करने वाले भाष्य आचार्य शंकर अकेले हैं उनकी बात सुनो बाकी की बातों बात बढ़ने से कोई फायदा नहीं जानते थे न जो मुक्श होता है अंतरण शुद्धि के लिए जरूरत है न अंतरण शुद्धि कैसे उपासना के बिना तो क्या दिक्कत है आगे कहेंगे हम भी मानते मान रहे सत्ता में द्वान नहीं पड़ेगा तो मोक्ष क्या है अद्वित क्या है अद्भुत तुम जो बोल रहे हो है क्या पढ़ने की चीज है पढ़ाने की चीज है कभी? अनुभव करने की चीज भी नहीं अद्वित में क्या होगा क्या होना है वहां कुछ नहीं होना फिर क्या क्या कर रहे हो यहाँ बैठ हैं? जो कर रहे हो ना कुछ ऐसे लोगों के लिए बोला गया जो मानते हैं अभी अमर करना बाकी है पढ़ना बाकी है अनुभूति करना बाकी है अब मुक्त नहीं है जीवन मुक्त भी नहीं है है ना? ऐसे जो मानते हैं उनके लिए ही सब सबको बनाया उपासना बताई कर्म भी बताया सब पता है क्यों नहीं बताया भगवान खुद एक तो दोष है सर्वकर्मा नहीं सब कर्म उनको बढ़ाओ जो जिसका अधिकारी है वो काम तो कराना ही पड़ेगा सभी के सदे अद्वैत वेदांत अधिकारी तो है नहीं साधन चतुष्ट संपन्न कितने हैं? सभी सन्यासी सा भी साधु चष्ठ से संपन्न नहीं है क्या करेंगे सन्यासी बैठ करके भंडारा खा करके तो तो पाठ करो इसलिए अनेकों ग्रंथ बना लिए पढ़ते रहो लगे रहो जितना तक नहीं आएगा अनेको प्रकण ग्रंथ भी बनाए नहीं के दस बारह ऊपर साधरे तो कहानी खत्म होती वास्तव एक ही मांड्य में मुक्त है बस पर्याप्त कोई जरूरत ना उपनिषद न ब्रह्म सूत्र ना गीता फीता कोई चीज़ की जरूरत नहीं राम जी ने कहा हनुमान जी बात हाँ। मुक्ति को उपनिषद है एक उपनिषद मुक्ति को उपनिषद उस उपनिषद में राम जी और हनुमान जी को संवाद है उस परिषद में हनुमान जी ने पूछा राम जी आप कृपा करके बताइए मोक्ष उन्होंने मुखा के है का होता हर आयु मुझे एक कौन नहीं कह रहा आज गृहस्थी चार सौ बीस वो भी कहता है मुझे मोक्ष आगे मेरे बस हो गया एक जन्म के बाद आगे कोई जन्म ही नहीं चाहिए तो समय क्या मुख्य ऐसा तो नहीं क्या आचार्य मनुष्योत्तम मुख्यत्तम महापुरुष तीनों दुर्लभ लघुशंका की याद है सिद्धांत बिंदु में भी बताया था आदमी क्या करता है मान लो गाड़ी में बैठा भोजन खाया पिया भंडारा अच्छा अचक खाए पानी वानी पी लिया और गए बसे बैठ गए दिल्ली जाना है बस आपने ऐसे बस पकड़ लिया जो डायरेक्ट दिल्ली वाला अब वो अब बेच करके रोके ही नहीं गाड़ी हरिद्वार पार, पार हो गया रिश्ते के बाद धुड़की पार हो गया मुजफ्फरनगर पार हो गया रोकने का नाम ही नहीं ले रहा गाड़ी और यहाँ क्या होगा आपका हाल हैं? पिछाब नहीं लगेगा लघु लग का जोर लग रहा है यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है गाड़ी झुकने के रही जा रही है जा रही, है, जा रही है, तो क्या करोगे झड़की से तो नहीं करोगे ना खड़े हो तो फिर कब तक रोकोगे अपने जान पूरी लगाओगे पश्चिना छूट रहा है रोक लगा रखे इतने में भगवान कृपा ऐसी मतिया ड्राइवर को सर रोक दी है? और जाने देखा आपका ऐसा होटल और रोक देते हैं बहुत दूर जाके वहां रोक दिया वहां आप क्या करोगे तब आराम से जाओगे तुरंत भागेंगे ऐसे भागेंगे किसी खोपड़ी में पैर पड़ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा से नहीं अब पर रख रहा है। आप जो रहे आप दरवाजे दिख रहे किसी के हाथ पड़ गया पैर पड़ कहा जैसे छोड़ेंगे तो लगेगा परमानंद आ गया जिंदा बच गए भगवान बचा दिया सारा छटपटाट परेशानी दूर हो जाए ऐसे इस जगत को त्यागने का जन्म जनवृतु के चक्कर को त्यागने का है तीव्रता तीव्रता है ही नहीं तो मुख्य का कहा है एक एक क्षण जिंदगी का भी तो भारीपन महसूस होना चाहिए ज्ञान के अभाव में विद्या के अभाव में एक एक क्षण में भारी महसूस हो गया है जैसे वहां एक एक क्षण आपके लिए क्या लग रहा है बस कबे रोक दे मनीमन गाली जो ड्राइवर को चिल्लाओ रोक दे रोग जय कहीं इतनी चटपटाट अंदर सोती होती वहां वैसे संसार को त्यागने की के लिए जब तक नहीं वो कुक्षता नहीं मानी जाएगी ना, गुरु नानक जी के जिंदगी में आता है तो भोजन ही खाते थे बड़े बड़े हकीम डॉक्टर पागर तो सबको लाया गया सारी दवाएं कर करके हार गए कोई कुछ मतलब नहीं हो खाना पिना वो खाए अंत हकीम ने पूछा एक कोई बुजुर्ग हकीम ने खुद बता तेरे परेशानी क्या है तू तो क्यों नहीं रोटी खाता क्या तेरे को तकलीफ हो रहा है? नाड़ी ठीक सब कुछ ठीक दिख रहा है उसने कहा आपके पास ऐसा कोई दवाई है जो हम उससे बिछड़ गए हैं तो जोड़ सकता है सबसे पहले बीमारी उसने कहा हम उससे बिछड़ गए हम परमात्मा से अलग हो गए कब मैं एक हो जाऊं बस वो मैं और दूसरी भूख यदि मेरे को भूख है तो नाम का भूख है वो किसी रोटी से पूरा होगा क्या बता रहा कितना मैं नाम लोज भगवान को कब महसूस कराएंगे नाम लेने से पुरुषोत्नी रोटी से सऊ में रोटी खाने के लिए जवान रोकना पड़ेगा नाम रोकना पड़ेगा ना तो रोटी खाएगा जवान जवान एक तो रोटी खाएगा तो नाम लेगा दो तो में एक करेगा काम दोनों काम करेगा नाम का भूख है और उससे विझुड़न का दुख है इन दोनों की दवाई तेरे पास है तो दे आखिर हाथ जोड़ा चहा की गई इनकी दवाएं संसार में वो तीव्रता नहीं चाहिए वो तीव्रता कहाँ ये महसूस ही नहीं है हमें कि हम पिछड़े हुए हैं है ना हम अपने स्वरूप से विस्मृत हैं, सुनते तो हैं सब क्यों तो में लेकिन महसूस अंदर से है क्या आनंद ले रहे जहाँ है जो है उसी में आनंद ले रहे हैं विषय आनंद विषय सुख में रमे हुए नहा रहे हैं तो नहाने में ही आनंद तत्विशेष तो सुख में हम लपेटे पड़े हुए हैं अभी स्वरूप सुख का स्मृति ही नहीं है ढंग से शास्त्र कह रहा है सुन रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन उसकी चाह जगी नहीं है असंसार की वस्तु तो में चाह भी है लंबी चौड़ी लिस्ट है चाह है ना कहीं महंत बनने की चाह है गाड़ी घोड़ों की चाह है धैनी क्या क्या बताते तो है नहीं सामने बाद में करके दिखा देते हैं इसलिए सब कठिन काम कहना पढ़ना मोक्षता के बाद चर्चा करना बहुत आसा इसलिए कर लेते हैं हम लोग सोचते धीरे धीरे संस्कार पड़ेगा संस्कार पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ते आदमी को जो बीज बोते जाओ कभी न कभी वो फसल काटेगा ये मान करके हम लोगों को चर्चा करना पड़ता है नहीं आप ही बोल रहे थे ना एक दिन चर्चा करके क्या फायदा बेकार खर्चा होगी। जब असर ही नहीं है तो क्या फायदा एंड हमें असर हो या ना हो इस समय असर हो या ना हो कबिलीज है ना आखिर में कमी कभी फसल देगा ये भाव चल सोचते बता चलो जो आ रहे हैं सुन रहे हैं तो सुनने दो हम अपने कमरे में बैठ करके भी इसकी चिंतन कर सकते चार घंटे कोई जरूरत नहीं चार के सामने बोल सोचते तो चलो हम अपने चिंतन तो करना ही है वो चिंतन जब करेंगे इस तरह से कह किया जाए ताकि चार के दिन बीज भी जाए साथ साथ। अपना भी चिंतन हो गया साथ में सुनने वालों के बीच भी बो गया और कभी ना कभी उन्हें फसल मिलेगा तो उनके ही भला हो जाएगा इसे वर्तमान फलापेक्षा को त्याग करके हम वर्तमान में नहीं चाह रहे कि विद्वान बन रहा हमारा जो सुनने वालों ने विद्वान बन रहा है कि नहीं बोल रहा है इनकी मुख्यता जग रही कि नहीं जग रही है क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे सुधर रहे कि नहीं सुधर रहे इन वर्तमान की अपेक्षा हमें कुछ है ही नहीं मान के चल रहे हैं हम बिल्कुल बंजर भूमि में भी बीज बो रहा हूं ये सोच तो आपको दुख नहीं होगा आज जितना भी दे रहे हैं इस पर आपको दुख नहीं होगा कि क्या हो रहा है लाभ नहीं दिख रहा है तो दुख नहीं होगा क्योंकि पहले सुन निर्णय ले लिया हमने तो बंजर भूमि बीज बोया है कभी न कभी हजार साल बाद सही वो बंजर भूमि भी क्या होगी फसल देने वाली भूमि बन जाएगी नहीं सड़ेगा बंजर भूमि में कहा सड़ेगा नहीं धीरे धीरे भूमि में परिवर्तन आएगा अपने आप बीज हो फ क्योंकि ज्ञान रूप बीज है अविनाशी बीज है अविनाशी बीज इसीलिए लोग आजकल इतने पढ़ाते सुना रहे हैं तो यही भाव मान कर गए होते हैं ये मान के चलो कि हम बीज बोल रहे हैं वर्तमान में क्या होगा नतीजा हो रहा है लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे कोई अरे का कर्तव्य क्या है अरे ब्रह्म तो तुम विचार हो बुद्धांचता को जानो और कोई चीज जाने की चेष्टा तेरे किन कर्तव्य विद्या आशंज्ञा श्रुति विचार है ना ब्रह्मबोध कर्तव्य विचार के द्वारा श्रुति में कहे विचारों के द्वारा ब्रह्म बोल करना ही हम सब एकमात्र करतव्य नम्भ तत्व निश्चय आए तयो स्वरूप ब्रह्म तत्व को निश्चय करने के लिए भी हमारे अंदर अनादिकांड वासन के वजह से जीव भाव परीश्वर भाव है ये बना हुआ है ना मैं जीव हूँ और ईश्वर मेरे हालत कोई है करके इसको त्यागने के लिए हमें इसको जानना भी जरूरी है ना जिसको त्यागना होता है उसको पहले जानना पड़ता है ज को जानो और ग्राही को भी जानना पड़ेगा जिसको त्यागना से हम नहीं जानेंगे तो हम त्याग नहीं कर पाएंगे उसका और एक चीज मेरे पास है हमें मालूम है त्यागना चाहिए तो आप अपने पास संभाले रखोगे उसको ये गलती हो जाता है ना आपके पास मान लो कोई गलत चीज आ गई है आपके पास हाथ लग गया गलत और आप में मालूम नहीं गलत चीज है आप उसको रख के संभालते रहेंगे कि नहीं संभालते एक रहेंगे मुसीबत झेलना पड़ रहा जैसे लो, आप एक लोभ जगह वृक्षरण होना चाहिए पर के ध्यान करो किसी ने चोरी चारी करके कहीं से मार मूर कर कोई पशु को आपको लागू मृ दे दिया और आप मेरे लोभ लालच में सोच अन गलत तरीके से आयो है यह सरकारी अलॉटमेंट से कानूनन आया हुआ है ये देखा नहीं और आपने लोग बस उसको रखी रखे गलत चीज को कभी तो छापा लग गया आपके यहाँ और पकड़े गए के जेल जाओ एक चीज गलत को हमने पहचाना नहीं गलत चीज है और उसको तो संभाले रखने का नतीजा क्या है एक ने एक दिन नुकसान होता है इस से यहां पर भी जीव स्वरूप जो जान रहा हूं ईश्वर के तरफ जो मैं जान रहा हूं उसको यदि मैं संभाले रहूंगा तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती जिस चीज को हमारे कालीन वासना से हमारे अंदर जीवत्व और ईश्वरत्व की वासनाएं हैं इनको त्यागना पड़ेगा ना इसके लिए इनको भी विचार करना जरूरी है इनकी मिथ्या विषय का विचार करना जरूरी है ऐसा कहते हो कहते यही हम करेंगे नहीं तो हमें, हमें दर्शनों के साथ बात बात करने क्या थो? दर्शन के साथ है ना ब्रह्मसूत्र में भी एक गीता में क्यों किया गया उनकी चर्चा कर रही है केवल ग्राही का कथन करूंगा क्या कथन नहीं करूंगा तो त्याज्य को हम संभाले बैठे रह जाएंगे क्या हमें पहचान नहीं, आपको मालुं नहीं मालुं आपको क्या आपको मालूम नहीं मान लो कोई आपका दोस्त बन गया आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं कुछ और ऊंचाई पर पहुंच गए कई लोग आने लगेंगे कई आपके मित्र बन गए और आपको पता नहीं ये उग्रवादी है, है। आपसे जो मित्रता का हाथ तो बढ़ाया हुआ है आप घर में उठ रहा है बैठ रहा है आ रहा है जा रहा है आप नहीं उस समय भी आ रहा है जा रहा है क्योंकि आपने घर में परिचय करा दिया लोगों भैया हमारा मित्र आते जाते रहे और धिर धिर रात में रात भी है क्योंकि उग्रवादी है मित्र बना और आपको पहचान नहीं है आप मित्र समझ रहे हो, है वो प्रभाव तो क्या करेगा धीरे धीरे रात में जाने का और आपको पता नहीं चला वो बैग में क्या लाया क्या ले गया असरा तसरा सब रख देगा अंदर बम वगैरह रख देगा, फिर कहीं दुर्घटना करके भाग जाएगा पकड़ा कौन जाएगा आप क्योंकि तो आप भी घर में आता था जाता था आप घर में असर तस्वीर मिल गए सारी मिल गए पकड़े जाओगे जेल जाओगे आप वो तो फरार हो गया तो मर गया जो भी हो गया यही होता बड़े लोगों के साथ अच्छे अच्छे फंस जाते बन कोई आते तो उसके बस आते आते आने जाने वाले लोग रखे थे अस्त्र अब फंसा वो जेल गया छह महीने इसीलिए पहचानना जरूरी है जो मित्र बन के आ रहे क्या वाक्य में मित्र है तो उग्रवादी तो नहीं है कोई आतंकवादी तो नहीं कोई अलगावादी तो नहीं कोई और गंदा गंद व्यक्ति तो नहीं हो गलत आदत वाला तो नहीं है कोई चारा सरस धंधा करने वाला तो नहीं है आ रहा है जा रहा है तो रखने आश्रम वालों को बहुत सतर्क करना पड़ेगा कौन आ रहा है क्यों आ रहा है क्यों रुकना चाह रहा है सब समझना चाहिए जो भी आ गया भगत गया, दस हजार चढ़ा दिया हाँ हाँ तो बहुत बढ़िया भगत है रखो इसको तो दस हजार चढ़ा दिया लाख रुपये का धंधा करके जा रहा है समझ रहे हो और जो लाख रुपए का यहां पर आप जाश्रम में आकर चारों तरफ देख के मोहल्ले में गांव में धंधा करके जा रहे एक दिन पक, पकड़ा जाएगा तो क्या कहेंगे आप भी इसमें शामिल है महासेगा इसे बहुत सतर्क रहना पड़ता है भगत का चढ़ा पैसे से भक्तों के प्रति खुश नहीं होना भगत नेगत है, है भगत जगत को ठगत है संत ठगत भगत को संत ठगत है भगत को जो संतों को ठगते हैं तो संतों को भी ठग देते महंत बन जाते बैठे गए बड़ा मुश्किल काम होता है पहचानना मुश्किल है इसलिए शास्त्रों में हमें जीववाद ईश्वरवाद की भी चर्चा करनी पड़ी क्योंकि हमें पहचानना है ये चीज है जो हमें बंधन में डालने वाली चीज है, है। जीव भाव ईश्वर भाव आदि को जो हम स्वीकार कर रहे हैं ये हमें बंधन में डालने वाली चीजें हैं इसे इन्हें त्यागने के लिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इसे कहीं भी वेदों में पुराणों में उपनिषदों में जीव और ईश्वर की जो चर्चा हुई है वो इसलिए हुआ है कि उस भाव को त्यागने के लिए इसलिए कहते जीवेश्वर ब्रह्म तत्व निश्चय आया ब्रह्म स्वरूप का निश्चय करने के लिए जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप को हेय होने के नाते वह भी जानने योग्य विषय हो गया तथापि जीवेश और हो न परिश्रमा बने पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसा न हो कहीं आप जीवेश्वर वाद में डूब जाए जिसको त्याग नहीं चले वही आप ले, इसने कंबल पकड़ लिया गुरु ने चेला को कहा वो देखो नदी में कंबल जा रहा है पकड़ाओ जो तो गरीब महात्मा थे तट पर रहते थे जाता है तो बाहर था तू बहता है पानी आ जाती बहुत आज बहरा कई चीजें है रहे तो देखे कंबल जा रहा है पकड़ के लाओ। गया, कम्बल वो कम्बल नहीं था भालू था आओ क्या बह तो रहा था वो तो कोई सहारा वो भी ढूंढ रहा था लकड़ी वकड़ी मिल गया कोई सारा मिल गया पकड़ लिया उसने भालू ने अब गुरु कह रहे तू क्या करे कहा जा रहा तू तो आजा चलती कम्बल के भागदारा कंबल मेरे को पकड़ लिया गुरु जी मैंने कंबल को पकड़ा हुआ वही हाल ना हो जाए जिस जीवेश्वरवाद पर त्यागने गए बोलते जीवेश्वर ग्रसित कर दिया जाए ऐसे नहीं हो यह सतर्क रहना पड़ता है हम में जाए इतनी सतर्कता से जाए शास्त्रार्थ तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें उस त्याज्य को समझने के लिए उसके अभिमान को त्यागने के लिए जा रहे न कि उसका विमान उल्टा और फंसते जाए उसी इसे कहते हैं जीवेश्वरवाद क्या इसके तुम चिंतन कर रहे हो उस दृष्टिकोण से चिंतन कर रहे हो कि ठीक है न रेव ऐसे कहीं भूल ना हो जाए आप चर्चा करने लगे जीव ईश्वरवाद में और उसी का जाल में फंस जाए ऐसे गलत काम मत करो ये ध्यान करा पूर्व पक्ष तया तत्व निश्चय हेतु प्राप्त पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष के रूप में हमको समझना चाह रहे हो जीववाद और ईश्वरवाद तो क्या है पूर्व पक्ष है और ब्रह्मवाद सिद्धांत है एक में अति ब्रह्म तत्व ये सिद्धांत है और जीव और ईश्वर वगैरह पूर्व पक्ष है यदि ऐसा तुम ग्रहण कर रहे हो तो त्व निष्हित प्राप्त फिर तो ठीक हमें कोई आपत्ति नहीं तो में समझ लेना और सिद्धांत ब्रह्म तत्व ग्रहण कर लेना और ता ता ना ऐसा ना हो कहीं कट पड़ी ये इतने मात्र से चर्चा करने लगे और अवश्य करके गए तय न निमजस्व उन दो वाद में डिबे मत लगाना जिस ब्रह्मतत्व को समझने के दृष्टिकोण से और त्यागने के लिए चर्चा कर रहे थे उसी में आप डूब गए तो ब्रह्मतत्व भूल गए ऐसा नहीं होना चाहिए इतना ध्यान रखना सतर्क कर रहे पूर्व पक्ष तया तत्व निर्णय हेतु तो संभव है ना तत्व निर्णय का हेतु तत्व निर्णय का साधन तो होने होना संभव होने से क्यों और जीवीशवादुर का चर्चा करने लगे लेकिन करते करते करते क्या हुआ अवे अवशह विवेक ज्ञान शून्य आप अपने वश को खो गए विवेक ज्ञान रहित हो गए शास्त्र करते करते उसी शास्त्र में ऐसे डूब गए कि आप जिसकी चर्चा करने गए थे जिसका मेनली भी ब्रह्मतत्व को उसी को भूल गए और जी और ईश्वर की चर्चा कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे ऐसे नीम विवेक ज्ञान शून्य होकर के आप उन वादों में के अंदर डूब की मत लगाओ अर्थ वादों को शक्ति मान के ना बैठो ऐसा नाह जीव ऋ सत्य समान लग जाओ जाओ नोग शास्त्रोक्त जीवेश कथित असंध पुरुष योग के द्वारा कथित ईश्वर ये सब आपके द्वारा भी स्वीकारी है न कि वो भी तो उनके मत शुद्ध है सांत पुरुष क्या है शुद्ध है ईश्वर भी शुद्ध है इस चैतन्य नाते उनको आप ही स्वीकार कर लो भगवत उपाय न तो ये पूर्व पक्ष तो उनको हम पूर्व पक्ष नहीं मानेंगे संकट है तो सिद्धांत के भयने वो भी हमारे लिए पूर्व पक्ष है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं पुरुष को तो असम कह रहे हैं पुरुष को अनेक और ये क्या कह रहे हैं ईश्वर है ईश्वर क्या कह रहा है वो अन्य बुद्ध पुरुषों से अलग है ईश्वर को एक स्वतंत्र पुरुष अलग मान लिया। ये भी गड़बड़ है। दिया गड़ योग दर्शन ईश्वर को मान रहा है ईश्वर के शुद्ध चित्त भी कहता है लेकिन समस्या क्या है उसको जीव से भिन्न मान रहा है समझ लीजिए और सांख्य पुरुष शुद्ध चित्त मानता तो है उस मान एक तो इसीलिए वेदांति के द्वारा ये उपाधि नहीं है वेदांति के द्वारा उसको पूर्व पक्ष रूपे ही स्वीकार किया जाए कहते हैं असंगचित असंगचित जीवा असंग जीव सांख्योक्तृग्वर योगोक्तो शुद्ध असंगचित विभु जीवा सांख्योक्त साघ दर्शन में कहा गया है असंग है चैतन्य रूपा है विभु है इसलिए योग और सांग तत्व पदार्थों तो को शुद्ध कथन किया गया है इसलिए उत्तरी बात तो के अंदर संग्राही है ग्रहण करना चाहिए कदो भी हमारे ग्राह दर नहीं है क्यों जवाब अगले श्लोक में सांग योग शास्त्रोक्त और जीवेश शुद्ध चित्रपत्य तरंगी कार आप नायम सिद्धांत क्या कर दिया वास्तविक पारमार्थिक भेद मानते समस्या तो इसलिए वह हमारे द्वारा स्वीकार्य नहीं है यदि कल्पित वेद मानते फिर तो सांग योग वेदांत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा क्या मानते पारमार्थिक भेद मानते ये समस्या न तत्तमोभा अद्वैत बोधना ची दिश्य न तत्मोर उम सिंत उनके द्वारा कथित तत्पदार्थम पदार्थ हमारे सिद्धांतता को प्राप्त कभी नहीं हो सकता किंतु हमने जब जिनकी चर्चा करी भी है तो अद्वैत बोधना अद्वैत का बोध कराने के लिए कर इस उसको हम वे की चर्चा करते हैं सृष्टि दृष्टिवादीवाद अजातवाद है ना तो उनमें कहीं ना कहीं इनको हम अद्वैत तत्व को कर बोध कराने उपयोगी तया पूर्वक्ष रूपेण ही चर्चा करते हैं कभी सिद्धांत रूप नहीं कर सकते तत्तम उभा, उनके द्वारा के तत्व तम पदों के जो अर्थ है वह हमारे सिद्धांत रूपता को प्राप्त नहीं हो सकते क्यों ऊटे शब्दाभ्याम शुद्ध तत्व पदार्थो भगवत भिन्न निरूपित आपने भी तो शब्द भेद करता हो बोला है ना जीव का शत्रु क्या है कूटस्त ईश्वर का शत्रु ब्रह्म कूटस्थ और ब्रम भिन्न तो कथन किया, किया, तो किया है फिर क्यों आप उनका विरोध कर रहे हो कहते तो कूटस्वी शब्द व्यायाम शुद्ध तत्व पदार्थ तो भगवत भिन्नो दृपित इत्याशं कहते हमने जहां कहें भी भेद का कथन भी किया है वह कल्पिती स्वीकार भेद भेद हम स्वीकार करते करते ही नहीं। लोक लोक प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या कर रहे हैं? प्रसिद्ध का अनुवाद और उसका अध्यारोप करके भेद अपवाद करतेराश द्वारा तद्य प्रतिपादन तेदे ने अनुदित हमने क्या किया तक प्रतिपादन करने के लिए उन दोनों को भेद द्वारा अनुवाद मात्र किया है न तो, तो, तो प्रतिपाद थे। उन दोनों का भेद की प्रतिपादन करना हमारा लक्ष्य नहीं में प्रतिपादन करना ही हमारा लक्ष्य तर एक पदार्थ शोधन किमर्थम इतना फिर एक तत्व पदार्थ शोधन करने की क्यों प्रक्रिया अपनाए हुए हो आप वेदांति सीधा कह दो कुछ नहीं कहा जगत पैदा नहीं हुआ है नहीं? तुम हो ना हम है ना सुनना चुपा उपदेश दो जगत पैदा है, ना है, ना है। बंगर बंगर नहीं ना तुम है ना मैं कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा बोलो चाहे जरूर कितना लफड़ा करने के तो तुम पदारों की शोधन में लगे हो दिमाग ताटे जा रहे हो तब कहते भ्रांदा जीवेश सुविलण मनतेदासवलम शोधनंद अनाय के द्वारा सुविलक्षण जीवेश भ्रांता मन्यंत है जो भ्रांत पुरुष लोग हैं ना इस दुनिया में कितने हैं भ्रांत सभी भ्रांत समझ सकते तो दो चार बीस दसो होते तो बात अलग थी लेकिन 99.99 नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट भ्रांत निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत भ्रांत शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत कोई एक काल पैदा हुआ होगा जो अभ्रांत सब भ्रांति में ही पड़े हुए है ऐसी ये माया रूपी नशा है जिसमें सब सूर्य जैसे यश्याम जागृति संयम ही भगवान ने कहा जिस माया से स्वयं जग गया वही वास्तव में जगा हुआ बाकी सब सोए सब अनाजी माया में सोए हुए हैं और आप करे मैं जगा हूं बैठा हूं पढ़ रहा हूं वास्तव में आप जगे नहीं बैठे नहीं पढ़ नहीं रहे हैं आप माया में सोए पढ़े हुए और यह स्वप्न देख रहे हो कि मैं जगह में पढ़ रहा हूं ये स्वप्न है माया में सोए हुए आप इस स्वप्न को देख रहे जागृत भी एक स्वप्न और इस स्वर में सत्तित्व का भ्रांति है यही संसार का कारण है का निश्चय कैसे होगा बिना तत्व और तम का शोधन के बिना हो नहीं सकता इसीलिए कदे अनाद कालीन माया के द्वारा जीव और ईश्वर अत्यंत विलक्षण दो है ऐसे भ्रांता मनते भ्रांत दुनिया मानती है तद उस भेद का ही खंडन करने के लिए तयो केवलम शोधन कृतम मया दोनों दत्तर तम का शोधन हम लोग यहाँ केवल कर रहे हैं अत्र माया शब्द देना श्वास व्यामोहिका अविद्या लक्ष्माया क्या लेना अपने को ही मोहित कर दे रही जो अविद्या अपने में आश्रित अपने को ही मोहित कर दे रही जो अविद्या को ही उसको में गा स्वान स्वाध्या, स्वज्ञान अति विरला अपने अज्ञान को जानने वाले अत्यंत नियति शास्त्रों धर्म ब्रह्मज्ञो भी बहुवा स्वज्ञान जो अति विरला नीति को जानने वाले नियति को जानने वाले शास्त्र को जानने वाले धर्म को जानने वाले ब्रह्म को जानने वाले भी बहुत है इस दुनिया को ढक रहा है इस अज्ञान को जानने वाले है। कोई कोई हो। बहुत है। अपनी अज्ञान अपनी पहचान में दूसरों का अज्ञान तो बोल के बता देंगे एक तेरे अंदर अज्ञान है तो मोड़ है, ना। ना है? तो कोई नहीं जानता कोई स्वीकार भी नहीं तो करता आत्मा जानता है आप जानते क्या इतना कौन प्रकट करेगा? ना, ना कौन जानता है? आप रहे हो केवल अभी मानते वास्तव में नहीं है, है जो कोई बात को ढांड दे तुम कुछ नहीं जानते हो पढ़ा लिखा कुछ नहीं जानता हूं। जानते? लग जाते हो ना अरे कुछ नहीं फालतू आदमी आपको कहा दे कोई कितना गुस्सा आया था उसने मुझे कुछ नहीं करता कहता मैं देख लूंगा तेरे। क्यों आ रहे हैं सब अज्ञान है ना अंदर में अज्ञान सर जब पता लगता है ना जब आपके पृथ्वी कोई बात होगा तब पता चलेगा आपके अज्ञान का पहचान रहेगी नहीं पहचान रहे स्व अज्ञान के पहचान रहे हैं अज्ञान को उछले नहीं देंगे ना नियंत्रण नियंत्रण ये मन को में रखा हुआ आदमी कहा जाएगा वो अपना नहीं है अपने पहचान है फिर आपके अंदर कोई भ्रांति हो नहीं सकती ज्ञानवान पुरुष है आपके आप आप सारे इंद्रिया गोपी घोड़े कंट्रोल में है मन लगा आपके हाथ में कंट्रोल में रहेगा कहीं भी आप एक भी गलत विचार या गलत व्यवहार भी आपसे हो नहीं सकता तो नियंत्रण में कैसे गलत हो जाएगा हर हाँ जो इस आदमी के ड्राइवर के गाड़ी पूरा नियंत्रण में हो एक्सीडेंट हो जाएगा क्या है जिसके नियंत्रण में ठीक ठाक नहीं है वही एक्सीडेंट करेगा उसी से एक्सीडेंट होगा थोड़ी सी असावधानी हुई एक्सीडेंट असावधानी का मतलब क्या नियंत्रण का से रिजल्ट है शरीर वाणी अहंकार इंद्रिया ये होंगी तो कहीं टकरा होंगे नहीं और टकरा हो रहा है रोज रोज रोज अंदर टकरा होता है बार भी टकरा होता है अंदर देखते हैं उसने आज ऐसे बनाया ऐसे किया मन ही मन रखते हैं कभी कभी पोल भी देते देखो ना आज हमको जो है दूध में पानी डाल दे दिया बोलते कि नहीं बोलती, क्यों बोल रहे <laughs> आए बाप क्या इधर क्या आ गया? क्या हैं पानी पिला दे दूध कह करके तो भी आप दूध मांग के पी लोगेल तो पानी एक गिलास दे दे और कह दे आपको दूध दे रहा हूं तो दूध मांग के पी बोलोगे नहीं मीरा ने क्या किया जहर दिया गया प्रसाद मर गया वो भी अगर लाभ नहीं जो मिल रहा है वो ठीक है हमारा कंपन है ये कहा स्वीकार हो रहा है अभी भी अपनी इतनी तगड़ा ज्ञान अंदर बैठा हुआ है हर बात आसन हो रहा है हर चीज में कमी झलक रही है इसका मतलब क्या है कोई नियंत्रण है नहीं ना मन पे ना बुद्धि पे ना अहंकार पे ना इंद्रियों पे पर किसी पर नियंत्रण नहीं समम ही नहीं है सांस नहीं तो अज्ञान कैसे पहचान है अंतगण शुद्ध हुए ना आपको अपने अज्ञान पहचान ही नहीं आ सकता किसी को भी नहीं आएगा पहचान इसलिए वाकई में कोई नहीं पहचानता अपने अज्ञान को अरे कह रहे घट का ज्ञान नहीं है मान लिया किसी चीज का ज्ञान मान लेता है किसी छोटे मोटी चीज होंगी अपने स्वर को ढका हुआ जो अज्ञान है उसको पहचानने वाला तदवशात उससे होते हुए जो प्रक्रिया है क्रिया है जो उससे होता है जो कार्य होता है उस पर नियंत्रण महाभोह ग्राह ग्रास करस है ना सब और उसका कार्य महामोह ये कहां छूट रहा है ये पहचान में आ जाए नियंत्रण में आ जाए अपने वश में हो जाए कहाँ से हो गया गड़बड़ ये गड़बड़ी हो रही है भले हम मानते नहीं हम बाहर से कह रहे हैं हम सब जान रहे हैं हम पहचान रहे हैं नहीं कोई नहीं ब्रह्म को जान लिया जिसने अपने अज्ञान को जान लिया वो ब्रह्म को जान लिया पर क्या रह गया जानने को। के पास इसे स्व्ञान जो अति विरलाह कर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान सब के पास अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूपानुभूति स्मृति नहीं कहा कि सतर्क वहां मेरा इसीलिए हमें शोधन करना पड़ेगा तत्व का शोधन करना माया क्या लेना स्व आश्रय व्यामोहिक विद्या स्व में आश्रित रहने वाली स्व कोई व्यामृत कर रही जो अविद्या को है माया कया विपरीत ज्ञान प्राप्त कर्तृत्व तुम जीव उसी के कारण से क्या हो गया विपरीत ज्ञान प्राप्त क्या विपरीत ज्ञान प्राप्त है हम लोगों को कर्तृत्व ज्ञान जीव के अंदर गुणयोगित ईश्वर से पारमार्थिकार्थिक मान रहा है और ईश्वर में को पारमार्थिक मान रहा कोई खड़ा होकर आपके सामने पांडवों को गाली देंगे दे, हम सहन गाएंगे भगवान राम को गाली दे भगवान राम, राम के फोटो लेकिन जूता मार दे सहन गाएंगे उसके हाथ पर तोड़ देंगे आप क्यों अभी आपके अंदर है मैं जीव ही मेरा ईश्वर है ना मेरे ईश्वर का अपना कैसे कर दिया इसलिए अपने से भी ईश्वर अंदर इतना कूट के भरा पड़ा है कहां गया वो मेरे से भी ईश्वर है मेरे उपास से और मेरे उपास गाली दे रहा? सहन नहीं होगा अगले आपको मालूम हो ईश्वर में है जीवी मित्र है न मेरे, मेरे कोई उपासी है न मेरा कोई उपास्य है उपास्य उपास भाव से परे जब उठ रहे हो तो कोई जूता कोई कुछ भी कर को क्या, क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी फर्क जी के ऊपर पैर रखे थे क्या फर्क पड़ेगा hmm. फर्क किसको पड़ा जिसने अपने से भिन्न शिव को मानता था नामदेव को फर्क पड़ा मान रहे मेरे से भिन्न ईश्वर है शिव भगवान है और उसको भी पैर कैसे लग दिया और गुरु के लिए क्या है नहीं ईश्वर है न शिव है न जगत है उसके ईश्वरी तो पर पड़ा है कि पत्थर पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई पत्थर ईश्वरी मान रहे हो ऋषि तो भगवान को, को मान रहे हो उस पर पैर रखने से आपको दुख हो तो रहा है और जिसका पैर पड़ा है तो उस अवस्था में पहुंचा हो उसके लिए सारा पत्थर ही पत्थर है न शिव अलग है ना पत्थर अलग न कोई जगत ही उसके लिए उसी पहुंचा हो आदमी है उसको क्या फर्क पड़ता है किसी ने अपना पैर रख दे भगवान में या खुद का पैर पड़ जाए भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस नाथ दर्शन करने जाइए बनारस धक्का मुक्का में जाओ गए और आप स्विच पर पड़ गए आपको तो पैर में पड़ जाए गिर गए निकल गया आगे क्या करोगे फांसी लगा लोगे अपने आप को कि मेरा पैर पड़ गए स्विज पे धक्का मुक्का गिर जाए आगे गिर कई बार आप क्या दूर से पानी ला किसी फोपड़ी पे गया स्विच पर गए नहीं आप मान रहे मैं स्विच पर डाल दिया चाहते भीड़ इतनी है कहा जा रहे पड़े क्या पता किसी कोपड़े पर गया कि कहा गया भगवान आपने मान लिया मैंने मेरे प्यों जब जो भेद भी है अंदर में इसलिए कह रहे हैं ये चीज रहेगा जब तक और भी कैसे रहता है पारमार्थिक मान बैठो इस भेद को ये अपने विद्या इसे समझ लो जब तक तो ये चीजें बाहर में हमारे अंदर है वासनाएं दिखाई दे रहे हैं भेद उपास, उपास भाव भेद सब कुछ है फिर क्या होगा जब तक चीज है तब तो तक तो मानना कि हमारे अंदर अपनी विद्या भी हमें पहचान में आया नहीं तब तक क्या करना पड़ेगा कीर्तन करना पड़ेगा छूट आप जाएगा आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद छोड़ जाएंगे आप ज्यादा मस्त रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे कीर्तन के लिए जाने की जरूरत नहीं जाप है वही सब आपसे भी कुछ है अवस्यो कुछ भी मिथ्या है दृश्य और दृश्य के पीछे कौन भागेगा पागल भागेगा आप क्यों तो भागेंगे तो भागे यानी जब तक ये अवित है बीच अंदर अबुआ परिविलास के कारण से जीव और जीव कर्तृत्व आदि ईश्वर में, में का भेद को पारमार्थिक मान, वृत्ति अर्थवेगा शोधन क्रिय दें इस पारमार्थित्व निराश करने के लिए हमें शोधन करना जरूरी शोधन शोधन पदार्थ शोधन प्रकार करते हो महाकाश अभ्याकाश मेघाकाश प्रकाश की चीज है घटाकाश और जलाकाश यह जो चार दृष्टान दिया था वो दृष्टान आकाश है एक में वह है लेकिन वह महा आकाश महाजुड़ गया अभ्राकाश अभ्र जुड़ गया घटाकाश में घट है जलाकाश में जल है के कारण से आकाश में भेद है वास्तविक भेद कुछ भी नहीं है उसी दृष्टान अतएवा त्रदृष्टान्त तो योग्य प्राकृत घटाकाश महाकाश जलाकाश्रखात्मक अतय त्र दृष्टान्त तो योग्य प्राकृत इसलिए हम पहले एक योग्य सम्यक दृष्टांत को पहले हमने कह दिया है अठारहवे श्लोक में कहा था अब दो तो में दोबारा बार दिला रहे हैं अतएवाच दृष्टान तो, क्या था घटाकाश महाकाश घटाकाश में जलाकाश और महाकाश में अभ्राकाश महाकाश में अभ्राकाश और घटाकाश में जलाकाश यथा पदार्थ शोधन करते हुए जिसने पदार्थ कथन करना चाहिए इसीलिए हमने दृष्टांत को पहले देखकर समझाया हुआ है वास्तव में आकाशत्व तो आकाश एक है औपारी कल्पित मात्र भेद होता है तथा तथा उठस्थ ब्रह्म जीव ईश्वर ये चारों के चारों कल्पित भेद मात्र ही है वास्तव में विद्या चैतन्युद्रस्वरों पर ही सब